देवी भागवत पांचवा स्क मुंड का निधन तथा रक्त बीज के साथ देवी की बातचीत व्यास जी कहते हैं इस प्रकार चंड अपना अभिप्राय व्यक्त कर गया उसकी बात सुनकर भगवती जगदम्बा मेघ की भांति गंभीर वाली में गरज उठी और बोली अरे धूर्त तू यहाँ से हट जा क्यों कपटपूर्ण व्यर्थ की बातें बक रहा है विष्णु और शंकर आदि को छोड़कर मैं दानों शुम्भ को क्यों पति बनाऊं? मैं किसी को भी पति बनाना नहीं चाहती और न किसी पति से मेरा कोई काम ही है अरे सुन संपूर्ण जगत मेरा ही शासन मानता है मैंने असंख्य शुम्भ निशुंभ देखे हैं इससे पूर्व सैकड़ों दैत्यों और दानवों को मैं मृत्यु के घाट उतार चुकी हूँ प्रत्येक युग में देवताओं और दानुओं के बहुतेरे सामाज मेरे सामने ही काल के गाल में चले गए अब भी जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे इस समय दैत्य वंश का संहार करने वाला काल यहाँ उपस्थित है अपने वंश की रक्षा करने के लिए तू जो प्रयत्न कर रहा है यह बिल्कुल व्यर्थ है महामते तू वीर धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने में तत्पर हो जा भावी मृत्यु को कोई को हटा नहीं सकता अतएव महात्मा पुरुषों को चाहिए कि यश की रक्षा में प्रमाद न करे शुंभ और निशुंभ बड़े दुष्ट हैं उनसे तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है तू तो उत्तम वीर धर्म का आश्रय लेकर स्वर्ग जाने की चेष्टा कर शुंभ निशुंभ तथा अन्य भी जो तेरे बंधु बांधव हैं ये सभी थोड़े समय के पश्चात तेरे अनुगामी बनेंगे मैं अब क्रमशः संपूर्ण दैत्यों का संहार कर डालूंगी मूर्ख विषाद मत कर युद्ध करना ही तेरे लिए समुचित है मेरे हाथ से तेरा वध हो जाने के पश्चात तेरा भाई भी काल के मुख में जाने वाला है तदनंतर शुम्भ और मदोन्मत रक्त बीज भी प्राणों से हाथ धो तो बैठेंगे अन्य भी जितने दानव हैं मैं उन सब का सम्रांगण में वध करूंगी इसके बाद अपने स्थान पर चली जाऊंगी तू रह अथवा शीघ्र भाग जा रहता है तो तुरंत अस्त्र हाथ में लेकर मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जा क्यों व्यर्थ की बातें बक रहा है ऐसी बातें तो कायर जनों को ही प्रिय होती हैं व्यास जी कहते हैं देवर्षि देवी के जो उत्तेजित करने पर चंड और मुंड के क्रोध की सीमा न रही बल्कि अभिमान में चूर रहने वाले उन दानवों ने तुरंत धनुष्ट आरंभ कर दिया देवी ने भी शंख बजाया जिसकी तुमुल धनी से दसों दिशाएं गूंज उठी महाबली सिंह भी क्रोध में भरकर गरज उठा उस गर्जन से इंद्रादि देवताओं मुनियों यक्षों गंधर्वों सिद्धों साध्यों और किन्नरों के हृदय में प्रसन्नता छा गई तदनंतर देवी का चंड और मुंड के साथ परस्पर युद्ध आरंभ हो गया कातरों को भयभीत करने वाले उस युद्ध में गदा तलवार और बाण आदि विविध आयु चलने लगे देवी अपने चमचमाते हुए बाणों से चंड के तीरों को काटने लगी साथ ही उन्होंने सर्पों की तुलना करने वाले बाढ़ चलाने आरंभ कर दिए उस समय देवी के बाणों से आकाश इस प्रकार छा गया मानो वर्षा होने के बाद कृषकों के लिए कष्ट प्रद चारों ओर फैल गए हों। अब मुंड भी सैनिकों के साथ लेकर युद्धभूमि में फट पड़ा उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी उसने रोष में भरकर बाढ़ चलाने आरंभ कर दिए महान बाढ़ जाल देखकर देवी के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया रोष के कारण उनके मुख की आकृति ऐसी हो गई मानो काली घटा हो उनके केले के फूल के समान विशाल नेत्र थे टेढ़ी भौहें थी यों वे काली वेश में विराजने लगी उन्होंने बाघ का चरम पहन रखा था वे हाथी के चरम की चादर से सुशोभित थे उनका वक्षस्थल स्थल नरमुंड की माला से अलंकृत था उधर ऐसा था मानो बिना जल की बावली हो खवांग तलवार और पास धारण करने वाली काली इतनी डरावनी जान पड़ती थी मानो दूसरी कालरात्रि का प्रादुर्भाव हो गया हो उनका विशाल मुख था वे बारंबार जीव लपलपा रही थी उनकी मोटी जांघें थी उनके द्वारा असुर काल के ग्रास बनने लगे क्रोध में भरकर काली पराक्रमी अश्रुओं को हाथ में पकड़ती और उन्हें मुख में डालकर दांतों से चूर चूर कर देती वे घंटा और सवारों सहित हाथियों को पकड़कर मुख में डाल लेती थी साथ ही अट्ठहास करने लगती थी ऐसे ही सारथी सहित घोड़ों और रथों को भी मुख में डालकर वे दांतों से चबाने लगी अब चंड और मुन्न अपनी सेना का जो संहार होते देख बाणों की अनवरत वृष्टि में काली को ढकने के प्रयास में लग गए चंद्र का चक्र सूर्य के समान तेजस्वी था सुदर्शन चक्र के समान उसमें शक्ति थी चंड ने तुरंत देवी पर वह चक्र चला दिया वह बारंबार गरजने लगा उसे गरजते देखकर काली ने एक बाण चला दिया अब उस बाण के प्रभाव से चंद्र का चक्र जो सूर्य के समान तेजस्वी और सुदर्शन चक्र की तुलना करने वाला था टूक टूक होकर गिर पड़ा